किशूर जगत सी आई ई -E टी एनसीईआरटी -E द्वारा प्रस्तुत है यह श्रृंखला किशोर जगत इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए सुनते हैं राजस्थान की लोक कथा ठाकुर का भूत पुराने जमाने की बात है शायद राजस्थान के आसपास की जहां गांव के एक ठाकुर की ठकुराई बहुत बड़ी थी अमित लोगों की देखा देखी उनके रहन-सहन की होड़ करने से प्रजा की मुसीबत और बढ़ गई उनसे लगान बहुत अधिक मांगा जाने लगा लोगों का जीना दूभर हो गया परंतु पुरखों का गांव छोड़कर जाएं कहां इतनी हिम्मत कहां थी इसीलिए ठाकुर के अत्याचार सहते रहे किंतु यह सब ज्यादा दिन ना चल सका भरी जवानी में ठाकुर की मृत्यु हो गई देह तो भस्म हो गई मगर उसकी आत्मा ने गांव की सीमा नहीं छोड़ी जल्दी ही पूरे इलाके में बात फैल गई कि ठाकुर भूत बनकर थर-थर दिखाई पड़ता है उस गांव में हजार मन के खलेहान का एक ही किसान था और वो था गांव का चौधरी पर वो भी ठाकुर के अत्याचार से पीडित था, तथा अत्यन्त दयनी अदशा में था अब की बार फसल सही हो, इसका शगुन मनाने गाउं का चौधरी अपने खेत के लिए रवाना हुआ वे भाया मारे खेत में, वे भाया मारे खेत में हवा चली आई खुशी लेके आई मारे खेत में भैया बड़े खुश नजर आ रहे हो हां भाई मत दो अब ठाकुर की चाकरी ना रही अब तो अपने खेत में अपनी मेहनत से अपनी फसल उगाऊंगा ठीक कहते हो चौधरी हम किसानों को मेहनत से प्यार हुआ है है जी लेकिन भैया बेगारी तो ना करी जावे और क्या जी मेनत का फल तो चाहिए ना इव खेत देखके तो मेरी हड़ी कुड मुड़ावें कि कब हाल जो तू कब फसड़ू गया तो चला मैं भी भाईया अच्छा रोट्टी साथ ही खावेंगे ठीक है ठीक है मा दो मा तो रहा तेरा दो रहाओंगा ठीक है चौधरी सिर पर टोकरे में बाजरे की पांच रोटियां ग्वार फली का साग और ठंडे पानी की भुक्ति उठाए अभी खेत की मेड़ तक ही पहुंचा था कि ए भाया मारे खेत में ए भाया मारे खेत में हवा चली आ चौधरी चौधरी <laughs> मेरे घेत में सफेद कपड़े पहने कौन खड़ा है राम राम भाई कोड़ो तुम पहों तकड़ा आगई है रे कि ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि गाओं के मालिक को इतनी जल्दी भूल जाएगा तुम मरे हुए 3 पखवाड़े भी, भी, भी पूरे नहीं भी हुए अरे ये तो ठाकुर का भूत है अरे राम राम ये मैं आज ही यहां क्यों आ गया हे अन्नदाता शक तो मुझे भी हुआ था फिर सोचा आप तो स्वर्ग में राज कर रहे होंगे हुँ। चौधरी मैं जब तक जिया राज किया जी जी अब राज करने की इच्छा नहीं है तुम माने भले ना माने परंतु सच्ची बात तो यह है कि अपने किसानों की भलाई के लिए मैंने स्वर्ग का राज भी कबूल नहीं किया जब तक जिया तुम लोगों को बहुत दुख दिया लेकिन अब भूत बनकर तुम्हारे खेतों की रखवाली करूंगा कुछ तो बोझ हल्का हो आपने श्रीमुख से फरमाया ए यही बहुत है अदाता पहले ही बहुत आसान है आपके हम पर नहीं नहीं कोरी बातों से क्या होता है मैं सच में तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूं अरे ना ना ठाकुर ना नहीं रे चौधरी जैसे भी बन पड़े तुम लोगों के कुछ काम आ सकूं तो कुछ शानती मिले मालिक बोल चौधरी आए बरस कितना बाजरा होता है आपसे कुछ नहीं छिपाया ने दादा बरसात अच्छी हो तो हजार मन से कम नहीं होता पर उस समय तेरे सौ भी मुश्किल से हाथ लगता था आज जी बहुत कलपता है मैंने तुम लोगों पर कैसी कैसी ज़्यादतियाँ की मेरा कहमान इस बरस खेत में जुताई मत कर अरे नहीं नहीं नहीं मालिक उल्टे पांव लौट जा नहीं नहीं मालिक आ... <laughs> कार्तिक मास में 2000 मन बाजरा पैदा करने का जिम्मा मेरा <laughs> मुझे एक दाना भी इससे मत देना <laughs> नहीं नहीं नहीं नहीं अन्नदाता ऐसी कमाई से राम बचाए अन्नदाता आपके मुंह से ऐसी अमृत वाणी सुनकर ही मुझे 2000 मन तो क्या लाख मन बाजरा मिल गया बिना मेहनत का धान हमें पचेगा नहीं अन्नदाता हम्म तेरा मतलब ठाकुरों को दूसरों का माल पचता है हम हराम की खाते हैं नहीं नहीं नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था ऐसी बात अपने मुंह से कैसे कह कैस सका हूं भला मुंह उधार का थोड़े ही है जो मालिक को ऐसे कू बोल बोलूंगा आप बड़े आदमियों का तो काम ही आराम फरमाना है आपने अपने श्री मुख से फरमा दिया इतनी दया बहुत है मालिक बस इसी तरह आप अपनी कृपा बनाए रखें होती दया से क्या होता है तेरे लिए कुछ भी करके दिखाऊंगा मालिक तुझे खेतों में पांव रखने की जरूरत नहीं घर बैठ 2000 बंद बाजरा हाथ लगेगा हां तुम मालिक तुम किसान लोग भी एक बार आराम का दुख उठाओ तो सही हैं हम तो पीढ़ियों से ये दुख उठा रहे हैं मालिक मालिक ठीक है मालिक ठीक है जैसा आप कहें ठीक है अनदाता ठीक है ठाकुर के भूत की बात सुनकर चौधरी दुविधा में पड़ गया ना तो बिना मेहनत के बाजरा लेना चाहता था ना ही भूत से विवाद करना चाहता था चौधरी ने घर आकर सारी बात चौधरीन को बताई अरे चदौरई ये बात है सारी मैं क्या करूं क्या हां ये ठाकुर का भूत भी पीछा ना छोड़े हमारा नहीं चाहिए हमें हराम का एक भी कुदाना ना चाहिए अरे चुप सात पीढ़ियों तक आलस ना पीछा छोड़ेगा हमारा इससे तो भूखा मरना अच्छा है अरे अरे तुम्हें तो इतना भोला नहीं जाना था मैंने ठाकुर ने जीते जी क्या वे कब दुखती है जो मरकर उसका भूत हम पर मेहर करेगा सुन लो तुम्हें हो तो हो मुझे तो मरकर भी भरोसा नहीं होता अरे अरे भगवान भूत के आगे कैसे कैसे पहलवानों को भी भोला बनना पड़ता है अरे बात तो मेरे भी गले नहीं उतरी पर क्या करता बिफर गया तो हमारे जवान बेटे को कुछ हो हवा ना जाए यह सोचकर मैं चुप कर गया कुछ हो गया मेरे बेटे को तो क्या होगा तभी तो भगवान का नहीं कुछ होगा पति पत्नी ने जैसे तैसे अपने मन को समझाया इधर उतरते आषाढ़ इंद्र भगवान की मेहर से खूब वर्षा हुई गांव के सारे किसान अपना हल लिए खेतों की ओर चल पड़े गांव का चौधरी भी गुनगुनाता हुआ अपने बैल जोतकर खेत की ओर रवाना हुआ रे बाबा बलेरी ऋतु आई मारे देश में रे बलेरी ऋतु आई मारे दिल में रे बाबा अरे ये ठाकूर का भूठ तो हो, वहीं खेजड़े याली काटे-दार पेड के नीचे ही खाए अरे राम राम जी, कैसे इससे छुटकारा मिलेगा, कैसे हुँ, हुँ। अरे, कितना बना किया, फिर भी हल जोतने आ गया अरे मलिक मालिक सच कहूं तो मैं आज तक कभी ठाला नहीं बैठा बरसात होते ही काम करने के लिए मेरी नस नस टूटने लगती है मालिक टूट के के लिए ही सही खेत में थोड़ी बहुत लकीरें खींचने दे हल चलाने दे अन्नदाता ना ना इस बरस तो तुझे खेत में पांव भी नहीं रखने दूंगा नहीं मालिक मैं अब पता चला कि खाली ऐश करना कितना मुश्किल है, है? तू तो इतने से ही हार गया चाहते हमें कि हम ठाकुर मू की मक्खी भी नहीं उड़ाते नौकर रखने पड़ते हैं अच्छी, जी जी जी <laughs> ये तो हमारा कलेजा था जो हम चुपचाप गुलछररे उड़ाने का दुख झेलते रहे कभी उफ तक नहीं की जी जी, जी जी मालिक जी ठीक है भूत के आगे चौधरी की दाल नहीं गली उल्टे पांव लौटना पड़ा लोग बाग उससे अनजुते खेतों के बारे में पूछते तो वो टाल जाता गांव के सभी खेत हरे हरे लहलहा रहे थे लेकिन गांव के चौधरी का खेत उजाड़ था वो बहुत दुखी था भूत से छुटकारा पाने के लिए तरह-तरह के उपाय सोचने लगा उसने सोचा तीसरे पहर खेत में जाऊंगा हो सकता है तब भूत वहां ना हो अरे बाबाबा आज तो ठाक बूर के भूत को चकमा दे दिया आज जरूर भाई अपने खेत जो तूंगा नहीं, नहीं है नहीं है जादरी <laughs> जादरी शुरकार आप अने दाता पूरी कांकड में हर्याली तिप तिप कर रही है लेकिन मेरे खेत एक धम कोरे मालिक बिना बोए कैसे पैदावार होगी अरे चुप अरे मालिक अभी तो हराम की उपज हाथ भी नहीं लगी उससे पहले ही तू हाय-हाय करने लगा यह हंसी-खेल नहीं है यह तो हमी लोगों की वज्र छाती थी जो पीढ़ियों तक दूसरों की मेहनत डकारते रहे और चू तक नहीं की अभी भी कटाई के बाद काफी काम बाकी है कुछ तो मेनत की आदत पूरी करूं अरे दो के बदले चार हजार मन बाजरा दूंगा <laughs> लेकिन काम का नाम मतले तू समझना चौमा से चौमा से बीमार ही पड़ा रहा जे चौधरी ने हर उपाय कर लिया पर भूत टस से मस नहीं हुआ अगले दिन वो फिर खेतों पर गया अरे आज क्या बताऊं क्या हो गया सारा चौधरी अरे पापा कह दे खेत आ गया तू मालिक बिना काम हड्डियां दुखती हैं मेरी चौधरी सोच तो सही मोटे मोटे गद्दों पर सोते सोते हमारी हड्डियों का क्या हाल हुआ होगा हमने कभी नाक में बल तक नहीं डाला तुझे नेक कम आराम से नानी याद आ गई रे हुकम हुकम तु젠 तमत कर बाजरा मोतियों के दाने जैसा दूंगा चौधरी क्या करता चुपचाप घर लौट आया तीन दिन तक चौधरी मुंह लटकाए झोपड़ी में बैठा रहा चौथे दिन वो फिर मचान के नीचे जा पहुंचा आज का तो भाई बाप मानिक मेरी बात ना माने तो मैं आत्मघात कर लूंगा आप यही खलियान में बाजरे का ढेर लगा दो मालिक कम से कम गाड़ियां जोतने का काम तो मैं कर सकूं चौधरी <laughs> दुनिया में पागल तो बहुत तेरे देखे पर तेरे जैसा नहीं देखा अब ये विश्वास हो गया कि मैं वादे के मुताबिक बाजरा दूंगा जी जी जी बगले जब तक जिया तुम लोगों को दुख दिया अब मरकर सुख दिया तो नरक नहीं जाऊंगा मैं यह वादा नहीं करता तू तू खेती किए बिना मानता थोड़े ही इस इलाके में तेरी सबसे अच्छी फसल होती मैं यह सब नहीं देख सकता था अपती पत्नी, पत्नी सपने में बाजरा देखना हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ निहाल कर दिया नदाता निहाल कर दिया अब कहीं दुख का पहाड सर से उत्रा जीता रहा तो धेरो बाजरा उप जाओगा तरी कई दिनों के बाद उस रात ठीक से सोया सुहाने सपने देखे सपने में उसने बहुत काम किया करते-करते पसीने से नहा गया और उसके पसीने से अनगिनत मोती पैदा हुए ठाकुर का भूत अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन डॉ कामिनी भटनागर आलेख वंदना चौहान कलाकार मंजुमेनी कीमती आनंद शांति एस कालरा सुनील कुमार लोहिया और ममता मलकानि संगीतकार हरभजन सिंह तकनीकी नियंत्रण सतीश लाडे दुनियांकन वटी लैंगलिंगडो तथा निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन